शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा जो लोग हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है जिन मेहतर डोमों के एक दिन के लिए भी काम बंद करने पर शहर भर में हाहाकार मच जाता है क्यों न हम उनके प्रति सहानुभूति रखें सुख दुख में उन्हें सांत्वना दें क्या इस देश में कोई भी नहीं है यह देखो न हिंदुओं की सहानुभूति न पाकर दक्षिण प्रांत में हजारों पैरियाँ ईसाई बने जा रहे हैं ऐसा न समझना कि वे केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं असल में हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते हैं हम दिन रात उनसे केवल यही कहते रहे हैं छुओ मत छुओ मत इच्छा होती है तेरे छुआछूत पंथ की सीमा को तोड़ अभी चला जाऊँ पतितों गरीबों दीनों दरिद्रों जहाँ कहीं भी हो आ जाओ कहकर उन सभी को श्री राम कृष्ण के नाम पर बुला लाऊं उन लोगों के बिना उठे मां नहीं जाएंगी जागेंगी हम यदि इनके लिए अन्य वस्त्र की सुविधा ना कर सकें तो फिर हमने क्या किया हाय ये लोग दुनियादारी जरा भी नहीं जानते इसीलिए तो दिन रात परिश्रम करके भी अन्य वस्त्र का प्रबंध नहीं कर पाते आओ हम सब मिलकर इनकी आंखें खोल दें मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इनके और मेरे भीतर एक ही ब्रह्म एक ही शक्ति विद्यमान है केवल विकास की न्यूनाधिकता है सभी अंगों में रक्त का संचार हुए बिना क्या तुमने किसी देश को कभी उठते देखा है इस बात को निश्चित जान लेना कि एक अंग के दुर्बल हो जाने पर दूसरे अंग के सबल होने से भी उस देह से कोई बड़ा काम नहीं होता इसमें दोष धर्म का नहीं है इसके विपरीत तुम्हारा धर्म तो तुम्हें यही सिखाता है कि दुनिया भर के सब प्राणी तुम्हारी ही आत्मा के विविध रूप हैं समाज की इस हीन दशा का कारण है इस तत्व को व्यावहारिक आचरण में लाने का अभाव सहानुभूति का अभाव हृदय का अभाव हमारे किसी महापुरुष के गुजर जाने पर उसकी स्थान पूर्ति के लिए हमें सैकड़ों वर्ष बैठे रहना पड़ता है और ये पाश्चात्य लोग उनका सर्जन उसी अनुपात में कर सकते हैं क्योंकि महापुरुषों के चुनाव के लिए उसके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है जबकि हमारे पास बहुत ही छोटा तीन चार या छः करोड़ के राष्ट्रों की तुलना में तीस करोड़ के राष्ट्र के पास अपने महापुरुषों के चुनाव के लिए क्षेत्र सबसे छोटा है जो लोग कहते हैं कि अशिक्षित या गरीब लोगों को स्वाधीनता देने से उन्हें अपने शरीर तथा धन आदि पर पूरा अधिकार देने और उनके वंशजों को धनी तथा ऊंचे दर्जे के लोगों के वंशजों की भांति ज्ञान प्राप्त करने एवं अपनी दशा सुधारने में समान सुविधा देने से वे उच्चृंखल बन जाएंगे तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं या स्वार्थ से अंधे होकर इंग्लैंड में भी मैंने यही बात सुनी कि यदि निम्न श्रेणी के लोग लिखना पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर हमारी नौकरी कौन करेगा मुट्ठी भर अमीरों के विलास के लिए करोड़ों नर नारी अज्ञानता के अंधकार और अभाव के नरक में पड़े रहे क्योंकि उन्हें धन मिलने या उनके विद्या सीखने पर समाज उशृंखल हो जाएगा समाज कौन है वे लोग जिनकी संख्या करोड़ों में हैं या तुम और मुझ जैसे दस भी उच्च श्रेणी वाले जाति भेद कर्मवाद मानव स्वाधीनता की एक चीर घोषणा है यदि हम अपने कर्म से स्वयं को नीचे गिरा सकते हैं तो निश्चय ही हम कर्म के द्वारा ही अपने को ऊंचा भी उठा सकते हैं फिर जनता ने केवल अपने कर्म से ही अपने को नीचे नहीं गिराया है इसलिए हमें उन्हें अपनी उन्नति के लिए अधिक सुविधाएं देनी चाहिए मैं जातियों को मिटाने की बात बिल्कुल भी नहीं कर कहता जाति प्रथा बड़ी अच्छी व्यवस्था है जाति वह योजना है जिसके अनुसार हम चलना चाहते हैं जाति वस्तुतः क्या है यह लाखों में कोई एक भी नहीं समझता संसार में एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ जाति भेद न हो पर भारत में हम जाति के द्वारा ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं जहाँ जाति नहीं रह जाती जाति प्रथा सदा इसी सिद्धांत पर आधारित है भारत में योजना है कि हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया जाए ब्राह्मण मानवता का आदर्श है यदि आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सदा निम्न वर्गों के को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया गया है बहुत से वर्ग हैं जो उठाए गए हैं और भी अधिक उठाए जाएंगे हमें उन्हें ऊपर ही उठाना है किसी को नीचे नहीं गिराना है जाति व्यवस्था का नाश नहीं होना चाहिए केवल उसे बीच बीच में परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए हमारी पुरानी व्यवस्था के भीतर इतनी जीवनी शक्ति है कि उससे दो लाख नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है